विक्रांत ने पहले तो यूं ही मजाक में कुत्ते से मदद करने के लिए कहा था लेकिन फिर उसका दिमाग चला और ये एहसास हुआ कि अगर ये कुत्ता मुझे यहां तक ला सकता है तो ये मुझे उस आदमी तक भी पहुंचा ही सकता है विक्रांत तुरंत जमीन पर बैठ गया और कुत्ते की तरफ देखते हुए बोला क्या तुम जानते हो वो आदमी कहाँ गया है जिस आदमी ने वहां पर गुना किया था वो कौन है कुत्ता भी अपनी जीभ बाहर निकालते हुए विक्रांत की बातें यू सुन रहा था मानो वो सब कुछ समझ रहा हो विक्रांत कुत्ते के मुंह के बिल्कुल करीब था उसके मुंह से स्मेल भी आ रही थी विक्रांत की बात सुनते ही वो कुत्ता अपना हिलाते हुए भागने लगा विक्रांत भी बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते के पीछे पीछे निकल पड़ा सुरंग के भीतर घन अंधेरा था फिर भी ना जाने कैसे सिर्फ एक आंख से देखता हुआ वो कुत्ता भागा जा रहा था तकरीबन पंद्रह मिनट तक वो सुरंग के भीतर भागता रहा और विक्रांत भी उसके पीछे चलता रहा सुरंग भी काफी लंबी मालूम पड़ती थी इतना चलने के बाद भी अभी तक खत्म नहीं हुई थी सुरंग के भीतर चलते हुए बीच बीच में वो कुत्ता भौंके भी जा रहा था जिसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दे रही थी पंद्रह मिनट तक भागते रहने के बाद कुत्ता एक जगह जाकर रुक गया और फिर जमीन पर कुछ ढूंढने लगा विक्रांत भी हाफता हुआ वहाँ तक पहुँचा कुत्ते ने जमीन पर देखकर भौकने के साथ ही गोल गोल चक्कर लगाना भी शुरू कर दिया जब विक्रांत ने जमीन पर नजर डाली तो वो दंग रह गया अरे भाई लगता है तुमने मुझे गलत समझ लिया मुझे उस आदमी से मिलना है जो यहाँ पर टॉयलेट करके जा रहा है मुझे उसके टॉयलेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है दरअसल जहाँ पर कुत्ता विक्रांत को लेकर आया हुआ था वहा पर भी किसी का टॉयलेट पड़ा हुआ था जिसे देख विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया लेकिन शायद उस कुत्ते को अपने किए पर बहुत नाश था वो दुम हिलाते हुए जोर जोर से भौके जा रहा था मानो वो विक्रांत से कुछ कहना चाहता हो उसके भौंकने की आवाज पूरी सुरंग में गूंज रही थी विक्रांत ने सुरंग के चारों तरफ नजर डाली तो उसे वहाँ एक कोने से पत्थरों के गिरने की आवाज सुनाई पड़ी वहाँ से फिर किसी मेटल के टकराने की आवाज आ रही थी वहाँ कोई है विक्रांत ने मन ही मन सोचा विक्रांत तेजी से उस तरफ भागा उसके पीछे पीछे वो कुत्ता भी भाग पड़ा सुरंग के भीतर दो मोड़ को क्रॉस करने के बाद विक्रांत ने जो नज़ारा देखा वो दंग रह गया वहाँ पर एक बेडशीट फैली हुई थी और उसके बगल में ही कुछ बर्तन और कपड़े भी रखे हुए थे विक्रांत को तुरंत एहसास हो गया कि ये योगेंद्र का ही अड्डा है यहाँ पर ही उसने शरण ले रखी है विक्रांत बड़े ध्यान से उसके सामान को देखने लगा तभी उस कुत्ते ने जोर जोर से भोंकना शुरू कर दिया मानो वो विक्रांत को बताने की कोशिश कर रहा हो की अगर वो तेज नहीं भागा तो वो योगेंद्र उसके हाथ से निकल जाएगा विक्रांत फुर्ती दिखाते हुए आगे बढ़ा कुछ ही कदम चलने के बाद उसे सुरंग के एक कोने से फ्लैशलाइट जलती हुई दिखाई पड़ी अब विक्रांत के कदम धीमे पड़ गए वो धीरे धीरे उस लाइट की तरफ बढ़ने लगा लेकिन फिर वो लाइट बंद हो गई और एक परछाई से गुफा के एक तरफ से दूसरी तरफ जातीट तो विजन था इस वजह से उसने साफ उसे एक तरफ से दूसरी तरफ जाते देख लिया था लेकिन उस शख्स को लग रहा था की रात के अंधेरे में उसे कोई देख नहीं सकता है विक्रांत ने भी अपनी पूरी चलाकी दिखाई वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाता रहा उस शख्स को बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया कि वो उसको देख रहा है और फिर जब वो योगेंद्र के बिल्कुल करीब पहुंच गया तब उसने अचानक मारते हुए योगेंद्र लगातार अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश कर रहा था उसने अपने पैर को गुफा की दीवार पर रखते हुए शरीर को पूरा एक डिग्री घुमा दिया जिससे वो खुद विक्रांत के पीछे आकर खड़ा हो गया और फिर उसने विक्रांत के गर्दन को दबोच लिया फिर उसने विक्रांत के पैर पर जोर की लात मारी जिससे उसका शरीर झुक गया पल भर में ही विक्रांत को जमीन पर चित करके वो फिर भागने लगा योगेंद्र ने योग्रिमनास्टिक भी सीखी हुई थी विक्रांत के लिए उसका सामना करना थोड़ा मुश्किल काम था लेकिन विक्रांत भी किसी जिम्नास्त से कम नहीं था वो फुर्ती के साथ उठ खड़ा हुआ और फिर से योगेंद्र के पीछे भागने लगा योग्रुक जाओ भागने का कोई फायदा नहीं अब तक विक्रांत को कन्फर्म हो गया था कि वो योगेंद्र ही था उसकी फुर्ती और एक्शन को देखते हुए वह बिल्कुल श्योर था कि यह योगेंद्र ही है। योगेंद्र भी अपना नाम सुनकर शॉकड़ रह गया। वो एक पल के लिए रुक गया और पीछे मुड़कर विक्रांत की तरफ देखने लगा अब जाकर विक्रांत ने उसका चेहरा साफ तौर पर देखा उसके बाल थोड़े करली थे और गालों पर डिम्पल भी बन रहे थे उसने कपड़े काफी पुराने से पहन रखे थे विक्रांत लगातार उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था कुछ पल के लिए योगेंद्र रुका हुआ था लेकिन फिर वो तेजी से सुरंग में आगे की तरफ भागने लगा वो इस सुरंग से भली भांति परिचित था इसलिए पल भर में ही वो कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला विक्रांत थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वहां पर सुरंग के बीच में एक बेहद पतला सा रास्ता बना हुआ था विक्रांत को पूरा अंदाजा था कि योगेंद्र इसी रास्ते में कहीं छुपा हुआ है उस रास्ते में एक समय में बामुश्किल एक ही आदमी दाखिल हो सकता था विक्रांत ने उस रास्ते को देखने की कोशिश की तो पता चला दरअसल वो रास्ता नहीं था बल्कि सुरंग के बीच में बनी एक पतली सी दरार थी विक्रांत ने उस दरार में योग को छुपा हुआ था उसे पता था कि योगेंद्र के पास छुरी या चाकू जैसा कोई औजार भी हो सकता है इसलिए तो इसलिए विक्रांत ने उस दरार में घुसने की मूर्खता नहीं की वो वही रुक कर कुछ तरकीब ढूंढने लगा तभी उसे वहां सुरंग के भीतर एक पेड़ की मोटी जड़ दिखाई पड़ी पेड़ की जड़ सूखी हुई थी विक्रांत ने जैसे ही उस पर थोड़ा सा जोर लगाया वो टूटकर उसके हाथ में आ गया इसके बाद विक्रांत ने उस मोटी जड़ की मदद से उस दरार में वार करना शुरू कर दिया लकड़ी का वार सीधे ही योगेंद्र के सिर पर लगा वो जोर से चिल्लाता हुआ दरार से बाहर निकलने लगा बाहर आते ही वो विक्रांत आरोप छुरी ऐसी वार करने के लिए तेजी से दौड़ा लेकिन विक्रांत ने तुरंत ही डंडे से उसके हाथ पर वार कर लिया उसके हाथों से छुरी छूट कहीं दूर जा गिरी लेकिन फिर उसने विक्रांत के डंडे को अपने हाथों में मजबूती से पकड़कर उसे जोर से अपनी तरफ खींच लिया विक्रांत का शरीर जैसे ही योगेंद्र की तरफ बढ़ा उसने तुरंत ही अपना घुटना विक्रांत के पेट में धसा कर उसे जोर का धक्का दे मारा फिर वो डंडे को फेंकते हुए तेजी से भागने लगा लेकिन विक्रांत ने फुर्ती दिखाते हुए डंडा हाथ में पकड़ा और उसे फेंक कर के पैरों के बीच फेंक दिया जिससे वो फिर ऐसी लड़खड़ाता हुआ जमीन आरोप चित्त हो पड़ा जहाँ पर योगेंद्र गिरा था वहाँ पानी भी था उसके गिरने पर सुरंग के भीतर छपाक की आवाज गूंज उठी अब विक्रांत तेजी से उसकी तरफ भागा अभी वो उस तक पहुँचा ही था कि योगेंद्र फिर से उठकर भागने लगा लेकिन इस बार विक्रांत ने गिरते हुए उसके टांगों को पकड़कर खींच लिया और फिर दोनों ही पानी के बीच गिर पड़े